शिव पुराण कैलाश संहिता दर्शन के के अनुसार शिव शिव तत्व तत्व जगत जगत और और जीव तत्व के जीव विषय में विवेचन तथा से की अभिन्नता का प्रतिपादन तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके श्रेष्ठ स्थिति और संहार सब्त तो को शक्तिमान शिव की लीला बदलाते हुए वामदेव जी के पूछने परिस्कर ने कहा मुने कर्मास तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेकपूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है उनमें से कौन तुम्हारे समान है वे अधम शिष्य आज भी अन्यन्स्त्रों में भटक रहे हैं अनिश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पढ़कर मोहित हो रहे हैं छह मुनियों ने उन्हें साप दे रखा है क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वे शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं यहां पांच प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन ये अनुमान के पाँच अवयव हैं पर्वतों वन्यमान पर्वत पर आग है यह प्रतिज्ञा है धूम अवत्वाद क्योंकि वहां धूम दिखाई देता है यह हेतु है जहां जहां धूम होता है वहां वहां आग अवश्य रहती है जैसे रसोई घर यह उदाहरण है यथोम तो धूमवान क्योंकि यह पर्वत धूमवान है यह उपनय है अतः अग्निमान अतः अग्नि से युक्त है यह निगमन है इसी तरह ईश्वर के लिए भी अनुमान होता है यथा छित्यंकुरादिकम करतीजन्यम पृथ्वी तथा अंकुर आदि किसी कर्ता द्वारा उत्पन्न हुए हैं यह प्रतिज्ञा है, है। कार्यवाद क्योंकि ये कार्य हैं यह हेतु है, हे है यत कार्यम तत्त करतिजन्यम यथा घट कुंभ कार्यजन्य जो जो कार्य है वह किसी न किसी कर्ता से उत्पन्न होता है जैसे घड़ा कुंभकार से उत्पन्न होता है यह उदाहरण हुआ यत इदम कार्यम क्योंकि ये पृथ्वी आदि कार्य है यह उपनय हुआ अतः कर्तिजन्यम इसलिए कर्ता से उत्पन्न हुए हैं यह निगमन हुआ पृथ्वी आदि कार्य हम जैसे लोगों से उत्पन्न हुआ है यह कहना संभव नहीं अतः इसका कोई विलक्षण करता है वही सर्वशक्तिमान ईश्वर है अवयव से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है इसमें संशय नहीं है यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है छह कोष रूप जो शरीर है उसमें आदि के तीन माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम तीन पिता के अंश से यह श्रुति का कथन है इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं उन्हें विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है श्रुति कहती है परब्रह्म परमात्मा सच्चित और आनंद स्वरूप है असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुलिंग सत शब्दों को ही ग्रहण करना चाहिए वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है सन प्रकाश है। सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है ज्ञान शब्द का पर्याय जो चित्त शब्द है वह स्त्रीलिंग है अर्थात परमात्मा में चित रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं इसी प्रकार सचिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिवभाव और शक्तिभाव का भेद किया जाता है जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है चिता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है उसका निवर्तक होने कारण के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है